بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم अल्लाह के جو से जो बड़ा اور رحم کرنے والا ہے، वाला है अलिफलामीम ये अल्लाह की किताब है इसमें कोई संदेह नहीं मार्गदर्शन है उन डरने वालों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं नमाज कायम करते हैं जो रोजी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं जो किताब तुम पर उतारी गई है अर्थात कुरान और जो किताबें तुमसे पहले उतारी गई थीं, उन सब पर ईमान लाते हैं और परलोक में विश्वास रखते हैं ऐसे लोग अपने रब की ओर से सीधे मार्ग पर हैं और वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं जिन लोगों ने इन बातों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया उनके लिए बराबर है चाहे तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो वे तो किसी भी दशा में मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है वे सख्त सजा के हकदार हैं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 कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं हालांकि वास्तव में वे ईमान वाले नहीं है वे अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं मगर वास्तव में वे खुद अपने ही को धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें इसकी समझ नहीं है उनके दिलों में एक रोग है जिसे अल्लाह ने और अधिक बढ़ा दिया और जो झूठ वे बोलते हैं उसके फलस्वरूप उनके लिए दर्दनाक सजा है जब कभी उनसे कहा गया कि जमीन पर बिगाड़ पैदा न करो तो उन्होंने यही कहा कि हम तो सुधार करने वाले हैं كما من السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلم وإذا نفوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا معكم إنما نحن إنما نحن مستأذون हुँ हुँ कानु सावधान वास्तव में यही लोग बिगाड़ पैदा करते हैं मगर इन्हें समझ नहीं है और जब उनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं उसी तरह तुम भी ईमान लाओ तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि क्या हम मूर्खों की तरह ईमान लाएं खबरदार वास्तव में तो ये खुद मूर्ख हैं मगर ये जानते नहीं हैं जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं और जब एकांत में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि वास्तव में तो हम तुम्हारे साथ हैं और इन लोगों से केवल मजाक कर रहे हैं अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है वो इन्हें ढील दे रहा है और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं ये वे लोग हैं जिन्होंने मार्गदर्शन के बदले गुमराही खरीद ली है किंतु ये सौदा इनके लिए लाभदायक नहीं है और ये हरगिज सही रास्ते पर नहीं है इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी ने आग जलाई और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनकी आंखों की रोशनी छीन ली और इन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि अंधियारियों में इन्हें कुछ सूझता नहीं ये बहरे हैं गूंगे हैं अंधे हैं ये अब ना पलटेंगे